आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में आ, सुरेश सोलंकी जी जुड़ गए हैं और इसके साथ में नवनीत प्रजापति हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम लेना मुश्किल है लेकिन आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और जो भी सवाल आपको पूछना है या कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप उप करिएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को टीचर से जरूर बात करेंगे तो विनीता जी सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा बताइए मेरे मेरे मेरे परिवार में हस्बैंड और मेरी छोटी गुड़िया जो साढ़े तीन साल की है अभी अच्छा, और अच्छा। मायके में आ, फादर मदर दो भाई है सिस्टर है अच्छा। मैरिड और मैं <laughs> मैं <second number. laughs> तो अच्छा बस म्यूजिक में बस आगे बढ़ाने के लिए फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे एंड साथ ही साथ अभी जो स्कूल जो स्कूल स्कूल में मैं सरदार प्राइमरी से भी मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि आज मतलब अभी जो हो वो नहीं। नहीं। इन सब के, आ, साथ के बगैर वो मतलब पॉसिबल नहीं होता पॉसिबल नहीं जी स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा की आज के शो में हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत से मैं चाहूंगा की आप एक छोटा सा गीत प्रेजेंट करें फिर उसके बाद म्यूजिक जर्नी के बारे में हम लोग बातें करें आयो रे बजन आयोरे पायूरी अलबेना सजन आयूरी अलबेना सजन आयुरी चौक पुराव मंगल गावो चौक पुराव मंगल गावो मन रंग निस् धन्यवाद <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया मैं अभिनीता जी मैं चाहूंगा कि आप अपनी म्यूजिक जर्नी के बारे में बताइए शुरुआत आपकी कैसी हुई म्यूजिक जर्नी में और किस तरह से आप इस पणाव तक पहुँचे बेसिकली म्यूजिक जर्नी मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने शुरू किया हम्म हम्म uh, हालांकि मैं मतलब uh, ऐसे ही गुनगुनाती थी घर में तब हमारे नेबर एक थे उन्होंने थोड़ा अच्छा पापा अच्छा। को सजेस्ट की कि आप आपकी बच्ची बहुत अच्छा गा रही है तो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए एंड और एंड पापा को भी था कि बिकॉज uh, मेरे फादर uh, सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं uh, तबला हारमोनियम वो कॉम्पोज सब पापा मतलब सब इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं सो so, उनको uh, था मेरी बेटी कर पाए तो uh, मैं सब तो बड़ोड़ा थी एमएस यूनिवर्सिटी में डैडी ने मतलब शुरू करवाया मेरा uh, मतलब एडमिशन लिया एंड सब उसके बाद जितने छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स थी या कुछ भी था बस पापा हमेशा मेरे साथ चाहे अच्छा वो मतलब टाइम हाँ कोई भी टाइम हो पापा हमेशा मेरे साथ रहते थे और कोई कंपटीशन है तो चलो बेटा ये कंपटीशन है जाना है बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है पापा सब कुछ इंक्वायरी करके आ जाते थे एंड uh, <laughs> मुझे इतना अच्छे से उन्होंने आगे बढ़ाया एंड uh, uh, जब भी कोई कंपटीशन है या कहीं पे परफॉर्म करना है तो uh, मम्मी पापा से सामने बैठ जाते थे और uh, मुझे बोलते थे कि चलो बेटा डालो कौन कौन से सॉन्ग आ रहे हैं और मतलब मेन जज जो बोलते हैं जो गाइड करने वाला वो मम्मी पापा ताकि मम्मी को म्यूजिक के लिए इतना मतलब वो कुछ सीखी नहीं है या कुछ इतना नहीं है बट उसको अच्छा लगता है सुनना तो मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड साथ ही साथ मेरे ब्रदर uh, सिस्टर भी जो थे Uh, hmm. वो भी काफी मुझे सपोर्ट करते थे कभी रियास कर रही हूँ तो दे so, फैमिली से सपोर्ट मिला एंड आफ्टर दैट मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को भी म्यूजिक uh, का इतना मतलब वो सिर्फ कान सहन है उनका <laughs> सुनते हैं <laughs> <laughs> बाकी कुछ उनको मतलब म्यूजिक के लिए इतना ही नहीं बस वो आ, मुझे कभी भी सपोर्ट करना है तो ऑलवेज दे पर ऐसे आ, म्यूजिक में मुझे आ, इवन मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहती हूँ तो इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे बता दें कि तेरा टाइम हो गया है जा तू रियाज करने बैठ जा और अच्छा, मेरी छोटी अच्छा, अच्छा। गुड़िया है वो मेरे साथ बैठ जाती है मम्मा आप नहीं मैं बजाने वाली <laughs> तो तो बस मतलब सपोर्ट अच्छे अच्छे से से मुझे सब सब ने दिया आज तक मेरे ब्रदर को भी भी मेरा भाई गिटार प्लेयर है है तो है वो, वो कर रहा एंड म्यूजिक जर्नी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं मेरी स्कूल को बिल्कुल नहीं भूल सकती मतलब मेरी स्कूल का नाम शायद इतना ही वो लेवल का आएगा जितना मेरे पेरेंट्स का बिकॉज uh, मुझे स्कूल से uh, बहुत बहुत सपोर्ट मिला मेरे स्कूल में मतलब uh, अभी भी ट्रस्टीज uh, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं एंड नॉट ओनली मी सिर्फ मुझे नहीं uh, हमारी स्कूल के सारे आर्ट टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर बस आप बच्चों के लिए कुछ करके दिखाओ हमारे ट्रस्टीज uh, सर हमेशा, हमेशा साथ, हमारे साथ एंड हमारे प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल मैम भी इतने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आज भी uh, हालांकि अभी हमारे स्कूल में uh, अच्छा सा म्यूजिक रूम है जिसमें मेरे पास ट्वेंटी फाइव पैर तबला है जी, दस बोंगो हो दस ढोलक uh, है दस नाल है तीन uh, अरे सॉरी uh, दो हारमोनियम है तीन कीबोर्ड है सो so, uh, बस मुझे सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट बोलनी होती कि अपने बच्चों को इतना देना है So, अभी मेरा क्लास एक साथ जबी भी उनके पास सबके पास एक एक इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट होगा कि वो बच्चा प्ले कर सकता है अच्छा। so, uh, मुझे इतना सपोर्ट uh, और बहुत कम आर्ट के लिए मतलब तो, uh, सब स्कूल में इतना मुझे मतलब मैं सोच नहीं सकती कि इतना मुझे सपोर्ट मिल सकता था जी जी जी हाँ एंड uh, कुछ भी क्वेश्चन नहीं ना बजट देखने का ना कुछ अपने बच्चों को देना है बस देना है हाँ और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल फीस बहुत हाई है स्कूल फीस नॉमिनल नौ, है पर उसमें भी सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं सारे आर्ट जैसे कि डांस है ड्राइंग है इवन एक आ, हमारा नॉलेज सेंटर है मतलब इतना सब भी चीज में सपोर्ट कर रहे हैं जी जी सर वो है हमारे साथ जो कुछ टेक्निकल इश्यू जिससे हाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहा है डोंट नो बट वो हमारे यहाँ मतलब रिदम पार्ट पूरा वो संभालते हैं अब जैसे कि ड्रम्स अच्छा, है तबला है ढोलक हाँ, है वो सब अब वो संभालते हैं पूरा ड्रम सेक्शन और मैं सिंगिंग मतलब गाना है और हारमोनियम वो मैं दे क्या बात है क्या बात चलिए विनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने स्कूल के बारे में बताने के लिए और जो ट्रस्टीज हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया की आपको म्यूजिक के लिए यानी पूरे स्कूल में जो चीजें चाहिए उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है की आप उन्हें सब इंस्ट्रूमेंट दें और फिर बोले की आप परफॉर्म करो तो वो नेचुरली उनको अच्छा लगेगा और वो दिल से परफॉर्म करे स्टेज भी उतना ही अच्छे से प्रोवाइड करते हैं जी जी आज के इस शो में हम लोग बातें कर रहे हैं विशेष विनिता जी से और जे जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल है प्राइमरी सेक्शन का जिसमें म्यूजिक क्लास वगैरह डांस का क्लासेस वगैरह सब चलते हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि जहाँ म्यूजिक अगर सीखना हो तो बच्चों को सारे इंस्ट्रोमेंट की जरूरत पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं तो बच्चों को सिखाना और उन्हें परफॉर्म करने के लिए आसानी हो जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है जो पूरे ट्रस्टी मिलके ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर थैंक यू सो मच सबको एंड आइए आप बात करते हैं जैसे कि हम लोग राग प्रैक्टिस करते हैं किसी भी राग को प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जो नए हैं हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं नए नए आते हैं हम लोग इस मंच के माध्यम से सिंगिंग कॉम्पिटिशन डिजिटली कर रहे हैं और कुछ लोग इस एपिसोड्स के माध्यम से भी सीखते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन में कुछ जजेस को बुलाते हैं और ऑन द स्पॉट जब करेक्शन हो जाता है तो मुझे अच्छी तरह से याद है हमने ऑल ग्रुप एज वालों को कंपटीशन में डाला है तो जैसे 20 साल के पहले जितने भी है और ट्वेंटी वन टू फोर्टी का एक, एक बन ग्रुप बना दिया तो उसमें वो लोग परफॉर्म करते हैं और फिर टॉर्टी प्लस एंड अब हंड्रेड तक जो भी है तो उन लोगों का थर्ड ग्रुप बना हुआ है तो जब हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं जजेस फर्स्ट और सेकेंड वाले ग्रुप में आते हैं 20 तक वाले या इक्कीस से 40 वाले बच्चों में जब जजेस आते हैं तो ये खुशी हुआ कि जब 40 प्लस वालों का कंपटीशन था तो वहाँ 40 प्लस वाले जो महिलाएं आई उन्होंने कहा कि हम लोग घर पर रह के ये प्रोग्राम देख के सीखा है आपने जजेस को बुलाया जजेस ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया बच्चों को तो उससे हमको सीखने को मिला और हम लोग वहां से ही सीख के आपके कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग जो है इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से भी काफी कुछ सीखते हैं तो मैं चाहूंगा कि जैसे राग है कोई भी राग है जिसको प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह से सिद्धत के साथ करना ही है लेकिन कौन कौन सी बातेंग अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस कर पाए ये आप बताइए सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा राग या, राग आ, बहुत बात की बात जी, जी, जी. आ, सबसे पहले हम जब इनिशियली बच्चे को अ uh, सरगम सिखाते हैं रियाज uh, सच्ची देखे तो स्वरों का स्वरों का रियाज सबसे पहले होता है स्वरों के रियाज के साथ साथ uh, जैसे क्लासिकल बच्चे जब सीख रहे हैं कोई भी तो अः उसमें स्वरों के साथ उसके कोमल स्वर आते हैं तीव्र स्वर आते हैं वो स्वर टीचर जो है वो सिखाते रियाज जो ए, एक आ, कहा जाए तो रियाज हमेशा स्वरों का होता है राग की प्रैक्टिस हो सकती है राग वो प्रैक्टिस करते हैं ठीक है क्योंकि जब बच्चे को स्वर का नॉलेज ठीक से है तो उसको नहीं। नहीं। पता है कि पर्टिकुलर भाई ये राग है तो मुझे स्वर ऐसे जैसे बिगिनर्स जो बच्चे होते हैं वो राग भोपाली से शुरू करते हैं तो राग भूपाली में फिलहाल जो गारे है वो सब शुद्ध स्वर है मतलब सिंपल ही गाना है उसको कोई स्वर नहीं होते और uh, कोर्स की डिजाइन ही ऐसी होती है कि uh, बच्चे uh, स्वर को अगर समझ रहे हैं तो वो राग गाज और सही uh, में अगर uh, रियाज जब करना है तो एक्चुअल टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है अच्छा, अच्छा। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर बच्चे uh, कोई भी रियाज कर रहे हैं तो उनके खरज स्वर खरज यानी कि नीचे जो मंद्र सप्सक के स्वर सकते हैं वो स्वर ये ये। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इनिशियली अगर आपका लोअर ऑक्टिव अगर अच्छे से मतलब गा रहे हो आप तो आप अपर मतलब आपका हाई है ही अगर वो आपका क्लियर है तो ठीक है एंड जब राग की बात आ रही है बात आ रही है तो वो स्वर अगर क्लियर है बच्चों के स्वर की आ, का रियाज उन्होंने अच्छे से किया है तो उन लोगों को राग का रियाज काफी कम करना पड़ता है राग के रियाज ये ये। में फिर क्या होता है कि भाई उनका गला कितना घूम रहा है मतलब फ्लुन्सी hmm. चाहिए जैसे गा रहे तो सरे गिध मे सा अब राग जब गा रहे है कोई तो उसमें अगर गाना है तो गला जो घूमता है आ ये प्रैक्टिस जब है बच्चे की स्वरो की राग में उसके जो आलाप तान जो गाने होते हैं वो इजीली आ सकते हैं बच्चों सो so मैं hmm. पर्टिकुलर बच्चे को ये मतलब अगर जो भी सुन रहे हैं उनको मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ तो पहले स्वर जो है वो इतना स्वर अगर आपके मतलब तो तो विनीता मतलब जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की जैसे आपने कहा राग की प्रैक्टिस के पहले अगर स्वर उनके अच्छे हो जाए हैं और उस चीज को अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो राग अपने आप ही अच्छा आ जाएगा ये आपका कहना था बहुत ही सुंदर आपने बताया उन चीजों को अब आइए बढ़ते हैं और सुरंग को जैसे कि प्रैक्टिस करना है तो इसमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना है किस तरह से प्रैक्टिस करना है ना तो आ, मैंने बच्चों हुँ. को देखा है, है ना मुंह खोलने से शायद घबराती है या क्या पता नहीं खोलते नहीं बच्चे तो जब गा रहे तो सा रे ये जो मुंह प्रॉपर खोलना चाहिए वो बच्चे करते नहीं वो क्या गाते? तो वो जो प्रोनाउंस है वो भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं उनका जो ये एंड थ्रो जो आना चाहिए जो uh, स्वर गा रहे हैं मुंह मुंह थोड़ा कम खोल रहे हैं अच्छे से सुना ही नहीं देना तो जब बच्चे इनिशियली गाना स्टार्ट कर रहे है ना तब स्वरों का ये एक चीज जो है तो हार्मोनियम के साथ बच्चा अपनी आवाज मैच करे वैसे स्वरों की प्रैक्टिस हो रही है और उसमें बाद में उसके कोमल स्वर है तीव्र स्वर है वो समझ आना चाहिए कि भाई सा और सा और रे गा रही हूँ तो बीच में जो छूट रहा है वो क्या है तो वो रे कोमल के लिए मैंने जगह रखी मैं गा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये स्वर गा रही तो वो किस से गाना एंड स्पेशली वो लोग मुंह नहीं खोलते ना इसीलिए वो थ्रो नहीं आता अब सारे गमा सा, अच्छा अच्छा। ये सा ये नहीं पकड़ा जाएगा ये चीज यहाँ थोड़ा सा बच्चे जो गलती करते हैं फिर आ, हमारे पास जो बच्चे होते हैं है, तो चीज, मतलब वो लोग बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्र और दर्शक मित्र अगर सुन रहे हैं तो किस तरह से पूरा मुंह आपका ओपन होना चाहिए जब भी सुरूम की प्रैक्टिस आप करते हैं तो इसका हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए और खास करके लड़कियाँ जो है थोड़ा सा शर्माती हैं ओपन करके स्वरंग की प्रैक्टिस तो को शर्माना नहीं चाहिए आ. मैं मेरे बच्चों को ऐसे बोलती कि आप मिरर मिरर के सामने रुकिए खड़े रहिए क्योंकि स्टूडेंट्स स्टूडेंट मतलब कोई भी उनके ना फेशियल एक्सप्रेशन को ज्यादा महत्व देते सिंगर के लिए फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा उनका स्वर जो नोट लगता है ज्यादा हाँ। कि जो है वो अपना मतलब बहुत ही कुछ लोग करते हैं कि भाई बहुत बिगाड़ दिया फेस ऐसा नहीं करना चाहिए पर मेन जो नोट करने जैसी बात है कि आप स्वरों के ऊपर ध्यान दीजिए इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ आप मिरर के सामने खड़े रहिए और गाइए सही बात है तो ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप मिरर के साथ बैठ के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आइए अब वीरेंद्र सर भी जुड़ गए हैं उनसे भी बातें होगी वीरेंद्र सर नमस्कार कैसे हैं आपदम बढ़िया, बढ़िया। सॉरी <laughs> कोई नहीं कोई नहीं अभी हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वजह से कुछ चीजें सीख रहे हैं और कुछ मैनेज भी करना पड़ता है तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे वीरेन्द्र सर मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए फिर हम लोग अपने म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटलेंगे मेरे परिवार में मेरे मम्मी जी हैं और दादी हैं। जी अरे वाह। <laughs> ओके ओके और ये जो इंस्ट्रूमेंट के साथ या म्यूजिक के साथ आपका जुड़ना कब से हुआ आ, प्रोफेशनल लेवल पे दो में जुड़ा हूँ लेकिन दिल से बचपन से जुड़ा हूं, ऐसा कह सकता हूँ <laughs> जब तो, कोटे तो आकाशवाणी ज्यादा सुनते थे आकाशवाणी आता था, था तो जी, जी, शाम को कुछ प्रोग्राम्स बहुत ध्यान से सुनता था खास करके किसी दिग्गज कलाकार के अगर इंटरव्यूज आते कलाकार का जी हां हां हा, तो उनके इंटरव्यूज ज्यादा सुनता था इंस्पिरेशन लेने के लिए सही बात है सही बात है एक फंकार करके वीडियो में आ जाता था प्रोग्राम जिस अलग अलग कलाकार जाता था तो, तो शाम, शाम को ना पाँग, पाँग से छा कोट आता था इंडियन आर्मी को डेडिकेट किए तो तो, वो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और दो हजार आठ के पहले फिर अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरा सीखना शुरू किया था क्या दो हजार आठ में प्रॉपरली आप इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया कैसे टेक्निकली टेक्निकली 2008 के बाद ही मतलब हुआ है क्योंकि उससे पहले स्टडीज वगैरह रहा था तो स्टडीज में स्कूल और कॉलेज में बेंच पे बजा लेते थे <laughs> और अच्छा, जब छोटे बैंक किचन में चार अलग अलग साइज के स्टील के ग्लासेस और पतीली जो होती है पतीलिया तो उनके ऊपर साउंड कैचअप करके फिर मैं बजाया करता था पीट बजाता रहा तो घर में बहुत गालियां भी पड़ी थी जैसे अच्छा, अच्छा। तो स्कूल में बेंच बजाते होंगे तो वहां पर भी तो गालियां पड़ी होगी फ्री टाइम में बजाते थे चालू क्लास में नहीं क्योंकि तब तब है ना नेचर भी थोड़ा ज्यादा स्टूडियस टाइप का था तो फ्री टाइम में ही करते थे जो चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो व्रेंड सर मैं चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए हमें क्या चाहिए जैसे विद्यार्थी कई बार होता है ना मैं पियानो सीखूंगा या फिर ड्रम सीखूंगा आजकल मोस्टली गिटार बजाने का थोड़ा शौक बहुत है तो लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि फिर वो हाथ में ये हो जाता है या फिर वो नोट्स नहीं पकड़ पाते हैं थ्री शार्प या डी शार्प ई शार्प ये शब्द उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं और कई बार सुर हम लोग सोचते हैं तो वो सुर ऐसा लगता है कि सारे गोपा दिन ई साथ ही सुर है लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रहा वो, वो तो वो इंस्ट्रूमेंट पर जब बजाने जाते हैं तो वो इंग्लिश नोट फिर आ जाता है हिंदी नोट अलग हो जाता है थोड़ा सा ये तो मैं चाहूंगा uh, कैसे समझे इंस्ट्रूमेंट पे वो थोड़ा सा बताए बेसिकली क्या है मैं अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ तो की बच्चे जी, जी। है ना एक तो दूसरे का देख के ज्यादा जाना चाहते हैं राधर देन खुद का कुछ मतलब इंटरेस्ट अगर मतलब मेरी अच्छा। कोई को तो फोटोग्राफ में भी अगर गिटार देख लिया ना, तो like, मैं तो उस टाइप से ज्यादा चलती है राधर देन की हाँ मुझे म्यूजिक सीखना आएगा ठीक है अब मैं अब, अब मैं मेरी बात करू तो मुझे बचपन से कुछ भी अगर म्यूजिक रिलेटेड सुनता हूँ ना तो बीट्स ज्यादा कैच करती है राधर देन ट्यून्स अच्छा तो अगर ऐसा आपको पता चल जाता है कि आपको ट्यून्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या रिदम में ज्यादा इंटरेस्ट है दो चीजें बेसिकली होती है या तो, तो उसमें से आपको में ज्यादा इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए ना कि आपके फ्रेंड की वजह से तो अग्णा? यहाँ पे क्या बच्चे फ्रेंड से अट्रैक्ट होके फिर उनके साथ चले जाते हैं और फिर तब जाके उनको पता चलता है अरे यार गिटार बजाना तो इतना डिफिकल्ट और वो काफी डिफिकल्ट लोगों को दिखने में लगता है की हाँ गिटार तो क्या है आ ही जाएगा लेकिन वो इतना ईजी नहीं है साथ। तो नोट्स के लिए भी आपने बिल्कुल बात सही बोली जो सारे गिशा है उसी में तो नोट्स भी आएंगे यहाँ पे डिटेल ज्यादा है क्योंकि नोट्स के बीच की जो जगह है प्ले करने के की हाँ, हाँ, इस्तेमाल भारतीय शास्त्रीय संगीत में ज्यादा है वेस्टर्न म्यूजिक में क्या है बेसिकली जो है जितना मुझे पता है उस हिसाब से डायरेक्ट नोट्स है मतलब जैसे जितना मुझे पता है वो सी डी एफ ए बी तक का कुछ है ठीक तो डायरेक्ट नोट गिर्द के भी नोट वो डायरेक्ट है ऐसा नहीं कि उन बीच उन दो नोट के बीच की जगह आपको पकड़नी भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्या है जितना मैंने समझा है सुना है बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब वेरिएशन मल्टीपल हैं आप मल्टीपल और मैं और विनीता टीचर हाँ विनीता टीचर और मैं आप साथ में बैठेंगे एक ही राग या कुछ तो पकड़ेंगे उसमें हम तीनों बहुत ज्यादा वेरिएशन डाल सकते हैं ठीक है और वेस्टर्न म्यूजिक में आपको थोड़ा सा ईजी शायद इसलिए पड़ सकता है कि आपको अगर ए करना है तो मुझे भी ए करना है इनको भी ए ही करना ऐसा है सीखने के आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा विनीता जी और आप दोनों म्यूजिक सिखाते हैं तो दोनों का अपना जी, एक कॉम्बिनेशन है आप इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं विनीता जी वोकल सिखाती है सुरों को सिखाती है तो एक कॉम्बिनेशन में एक कोई गीत क्योंकि अभी मैसेज आया बच्चों का के जी और विरेन सरेक आ, के एक एक म्यूजिक के साथ हो जाए गुजराती गरबा ज्यादा फेमस है तो उस नाम गिरे धर मारो तारी मीरा तू गिरी धर मारो आजनो आजनो चंदलियों लगे वालो कही दो क्यों के नहीं लड़ो चलिए थैंक यू बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का बहुत के लिए एक छोटा सा गीत पेश करने के लिए विक्रांत राय जी हमारे साथ हैं विक्रांत राय माइक ऑन करके वीरेन जी और विनीता जी के लिए एक स्वागत गीत जरूर सुनाए जी मैं पहले तो सभी को प्रणाम नमस्कार नमस्कार मैं नमस्कार। आप लोगों के बीच एक राहत फतेह अली खान साहब का नैनो की मतबानी आप लोगों के बीच हम्म नैनो की मत, मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो नैनो की मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो नैनो की मत मानिय और नैनो की मत सुनियो रे ओ नै ना लेंगे ओ नै ना ठगलेंगे ठगलेंगे नै ठग लेंगे, थग लेंगे नैना जगत जादू फूकेेरे जगत जगते जादू जगत जादू, जादू फूकेंगेरे नींद बंजर कर देंगे ओ नैना ठग लेंगे ओ नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ओ नैनो की मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो मत मानी और नैनो कीमत सुनियो ओ न थगलेंगे न थगलेंगे ठगलेंगे नै न थगलेंगे ओ नै ना थगलेंगे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत थैंक यू सो मच हमारे विनीता जी और वीरेन्द्र जी के स्वागत में आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया थैंक यू सो मच आइए फिर से हम लोग म्यूजिकल जर्नी के बारे में बातें करते हैं वीरेन्द्र जी एकदम सिंपल टेक्निक क्या होगा हमें जब हम लोग अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते हैं बहुत बार होता है कि हमारा अपना चॉइस लेके हम लोग चलते हैं कि मुझे हारमोनीय सीखना है मुझे पियानो सीखना है या गिटार सीखना है चलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी एक नेचर होती है तो क्या हम लोग उसको ठीक से सीखने के लिए क्या हमारा मेंटली और हमारा जो उंगलियों की बात कहे या एक्सरसाइज की बात करे या समझने की बात करें तो किस तरह से हम लोग परफेक्ट अपने आप को समझ समझने कि ये इंस्ट्रूमेंट को मैं अच्छी तरह से बजा सकता हूँ या उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ ठीक है आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप हाँ वीरेन्द्र सर बताइए ठीक है तो सबसे पहले मतलब जी जी. कहीं पे भी आप सीख रहे हैं जो फर्स्ट डे का जो आपका लेसन होता है जो भी टीचर आपको सिखाता है तो अपनी ओर से उसको कम से कम जी, एक जी. हफ्ता चलाइए प्रैक्टिस के लिए कम से कम से एक हफ्ता अपनी ओर से चलाइए ताकि आपको पता चलेगा कि आपका अच्छा, अच्छा? कितना कितना कितना आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं हुँ. तब धीरे धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल आपका आगे आएगा और डेफिनेटली आएगा क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है मन में यही रखना है कि अगर मुझे ये करना है तो करना ही ठीक है एक हफ्ते तक में थोड़ा सा पता चलेगा कि ये वाकई में हो सकता है या नहीं हो सकता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये एक हफ्ते में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा बाद में भी कभी हो सकता है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये एक हफ्ते में कुछ आ गया तो बहुत सारा आ जाएगा वो भी गलत है वो भी गलत है हुँ, हुँ, हु, हु, हु. <laughs> और मैं इसमें एक एड करना चाहूंगी जी जी, था था। प्राइमरी प्राइमरी सेक्शन सेक्शन में में में हम हम हम लोगों ने मतलब स्कूल में हम जब सिखाते हैं तो हम प्राइमरी में हमारा पर्पस यही था कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट एंड हम मैं वोकल सिखा रही हूँ ठीक है तो जी हम इसीलिए बच्चों को ये सारी चीजें दे रहे हैं ठीक है उनका बेसिक नॉलेज दे रहे हैं उसमें हुँ. बच्चे अपने आप से खुद को वो कहाँ है मुझे मतलब हारमोनियम में इंटरेस्ट है या मुझे सिंगिंग सीखना है आगे या मुझे तबला सीखना है या ड्रम्स सीखना है वो बच्चों को चॉइस मिल सकती है इसीलिए प्राइमरी सेक्शन में हम लोगों ने बच्चों को ऐसे करते हैं हम फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम सिंगिंग सिखाते हैं बच्चों को सिक्स सेवेंथ एंड एथ में हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि बच्चे अपनी चॉइस का एक एक इंस्ट्रूमेंट चॉइस कर लो और उसमें अच्छा पूरे साल वही इंस्ट्रूमेंट आप बजाओ और सीखो ताकि okay. बच्चों को क्या खुद को समझने का मौका मिलता है मिलता है। एंड ये एक अच्छी बात ये है कि मतलब स्कूल इसके लिए और मैं ये स्कूल में हूँ इसीलिए मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ ऐसा भी नहीं है तो भी बट बार्थ मैं बार्थ ये देख रही हूँ मार्केट जिस हिसाब से स्कूल हुँ, इस चीज का कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे स्कूल उसमें ही आप लोगों को सब प्रोवाइड कर रहे है ताकि बच्चा जब एथ स्टैंडर्ड के बाद आगे बढ़ रहा है तब बच्चे को पता चले कि भाई मुझे हारमोनियम में ज्यादा इंटरेस्ट है की so, कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए तो वो उनके लिए अच्छा मतलब ये चीज है, है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है की ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए और कई बार ऐसा होता है ना बच्चे Uh, किसी म्यूजिक स्कूल में प्राइवेट म्यूजिक स्कूल में पार्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ उनके लिए बड़ा ये होता है कि किस को को को मैं या सिंगिंग कई बार हम लोग किसी भी को ले लेते हैं और वो आ, कुछ दिनों के जैसे सर ने कहा है, एक हफ्ते भर में अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे हफ्ते भर में तो टेंशन हो ही जाता है और ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज कल मतलब और तो इंस्टेंट इंस्टेंट कॉफी कॉफी वाला वाला जमाना है। <laughs> वाला जमाना है है वही तो मशीन से पीना पसंद करते हैं लोग घर में में बना के पीने में, उनको बड़ा परेशानी हो जाता है <laughs> तो वो चीजें हैं कि अब उसको जैसे उन चीजों को पकड़ के वो किस चीज से रेपो हो रहा है उनका मेंटल लेवल भी उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा सा लगता है कि मल्टी त्रियांगल से हमको देखना पड़ेगा एक तो बच्चे को सब इंस्ट्रूमेंट देखिए उसको प्ले दे करने दीजिए उसका मन का कोई इंस्ट्रूमेंट वो बजाना शुरू करें फिर प्रॉपरली अगर टीचर उनको देख रहा है कि वो प्रॉपरली नोट बजा रहा है या उसको हो सकता है कि इस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है तो वो अगर सही बैठ रहे हैं तो यहाँ दोनों तरफा जो है उनको समझाना समझना पड़ेगा तब जाके वो चीजें जो है सही इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में लग सकता है बाकी सिंगिंग सिंगिंग के लिए तो ठीक है वोकल आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे लेकिन इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा हमको लगता है वॉइस वर्सी वाली बात होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें आसान हो और समझ में और वो बखूबी आप अपने स्कूल में बच्चों के लिए कर रहे हैं ये अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं विनीता जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जैसे मैं बच्चा हूँ समझो मैं सीख रहा हूँ और फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन मिलता है और मैं परफॉर्म करने जैसे पहले स्टेज पे जाते हैं हम लोग फिर वहां पर जब परफॉर्म करते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है आपने काफी प्रोग्राम्स किए हैं और 2006 का जो सूरत भी आपको टू म्यूजिक सिक्स तो स्टेज परफॉर्मेंस में एक स्टेज फियर आता है घर <laughs> पे टीचर के सामने चलो रोज रोज गाते हैं तो नेचुरली टीचर को तो हम जानते हैं सर को जानते हैं तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सर तो हमेशा डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो हमारे Uh, में आ गया अब एकदम सडनली सीखने के बाद बड़े स्कूल के पूरे फंक्शन में सभी वी आए हैं बच्चे बैठे और वहां मुझे परफॉर्म करना है तो वहाँ जो है मुश्किलें हो जाती हैं सीखा हुआ भी भूल जाता है <laughs> तो वो चीज कैसे <laughs> आप अपना एक्सपीरियंस सुनाते हो मुझे बताइए <laughs> मैं बच्चों को तो पहले ना फ्री कर देती हूँ मेंटली के सामने बेटा जो बैठे है ना उन लोगों को कुछ नहीं आता हम्म <laughs> उनको कुछ भी नहीं आता आपको सब कुछ आ रहा बच्चों को ऐसे लगता है कि यस या, मुझे आ रहा है मतलब मैं उनके घर से बोल रही हूँ कि भाई घर में जब कोई बच्चा मतलब परफॉर्म कर रहा है तो पेरेंट्स उनको सुन रहे हैं पेरेंट्स क्लैप कर रहे हैं वाह वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा गा रहा है गलतियां आपकी मैं उनको यही बोलती हूँ कि गलतियां सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर आपके गुरु जिन्होंने आपको सिखाया उनको समझ में आने वाली और मैं तो आपके सामने रहने नहीं वाली और दूसरी बात कि छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को मुझे ये भी चीज उनको पहले से बतानी पड़ती है कि बेटा आप जब बड़े स्टेज पे तो आप लोगों को सामने जो भी ऑडियंस है वो नहीं दिखने वाली है ओके okay, वो दिखने ही नहीं वाली वहां अंधेरा है और आपके पास ही लाइट है एंड फोकस ही आपको बेटा तो आप जो गाओगे वो सही ही होने वाला है एंड uh, उसमें uh, मेरा एक प्रोग्राम ऐसे मेरे बच्चे ने uh, मतलब एक साथ बच्चे मैं फिफ्टी एटी हंड्रेड ऐसे बच्चों को सबको मैं एक साथ uh, मतलब प्रेयर है या कुछ है, वैसे हम लोग शो जो कर रहे हैं तब एक साथ बच्चे होते हैं। पर एक हैं? मेरा uh, मेरी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरे लिए था वो एक हमने जंक बैंड करके एक दिया था जंक बैंड जंक मतलब ऐसे कुछ भी चीजें ले ली हमने ए? मेरे बच्चे और मैं पूरी स्कूल में घूमे कुछ भी चीजें पकड़ ली उठा ली जिसको जो चीज अच्छी दी, चलो जाए। सब बच्चों ने अपने आप से कुछ कुछ चीजें खुद ने ही ले ली एंड हम लोगों ने उससे एक बैंड क्रिएट कर लिया और वो आ, मतलब मेरे लिए वो चीज आ, शायद मतलब बच्चे मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना शो अच्छे से जाएगा पर मेरे बच्चों ने उस टाइम इतना अच्छा वो एक परफॉर्मेंस दिया कुछ भी चीजें ली हमने जो जंक पड़ी थी कुछ डस्टबिन ले लिए बच्चों ने हम साफ करके वो बजाएंगे कुछ और चीजें ले ली एंड उसके वर्सेस हमने इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बच्चे बजा रहे थे और एक पैटर्न मतलब इंस्ट्रूमेंट का जैसे जुगल होती है तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है एंड थोड़ा सा वो जंक कुछ भी चीजें चीजें बजे वो हम मेरे मेरे लिए इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि ये मेरे बच्चों में प्राइमरी सेक्शन के बच्चे इतना अच्छे से कर ले कहीं ना कहीं कही बच्चों के पास से कोई भी टीचर बहुत सीखती है मैं मानती हूँ बच्चे कोई भी है मतलब कोई भी नॉट uh, ओनली थोड़ा सा आशा रखता हूँ कि जो भी आप करना चाहते हाँ। हैं ना उसको छोड़िए छोड़िए जरूरत पड़े जब सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाएं तो ठीक है छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन उसको मन में लेके चलिए मन में लेके चलिए जब तक वो मन में साथ में है ना चीज आप एज तो भूल जाइए कभी भी आप उसको आगे लेके जा सकते जी आप आप कुछ कुछ बताइए एक लाइन मैसेज का या बच्चों को देखकर बताना चाहेंगे मैं मैं इनके साथ सर वही एग्री एग्री यही इसके इससे कि बच्चे कभी कोई चीज पकड़ हो, उसमे हो सकता है सब दिन एक जैसे नहीं होने वाले आज परफॉर्मेंस अच्छा गया कल शायद बुरा जाए पर उससे कभी हार मत मानना वो कंटिन्यू रखना ताकि आज ना कल आपकी वो मेहनत दिखेगी और वो कंप्लीट होने ही वाला है और म्यूजिक के लिए स्पेशली होती कुछ नहीं होता। <laughs> है। म्यूजिक नहीं करीता जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क बीच में इश्यू किया है लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रोग्राम अच्छा रहा है और हमारे अनुज द्विवेदी जी मुंबई से जो है उन्होंने भी सुपर लिख के भेजा है और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं गाइड है दोनों कलाकार गेस्ट मेहमान क्या कहें <laughs> वीद जी एन विनीता जी के लिए फिर से एक लास्ट में सॉन्ग सुनाइये छोटा में जाते जाते एक छोटा सा पीस कर हर मैदान फतेह मोटिवेशनल सॉन्ग आप लोगों के बीच क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया पिघला दे जंजीरे बनाउ नी समी रैदान हर मैदान फते वाहल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे के आगे अंबर पन है मांगे कर डाल तू जो फैसला टूटी तकदीरे तो क्या टूटी समसीरे तो क्या टूटी समसीरों से ही ओ कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह हर हर मैदान हर मैदान बहुत-बहुत <laughs> <laughs> धन्यवाद बहुत शुक्रिया विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड फिर से एक बार हमारे खास मेहमान विनीता जी एंड वीरेन्द्र सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके टीचर्स उनके बच्चे उनके ट्रस्टी उन सभी को याद करते हैं जो भी आपके साथ जुड़े हुए पूरी टीम क्योंकि एक व्यक्ति से काम नहीं होता अगर टीम वर्क होता है तो नेचुरली हमारा जो है मिशन सक्सेस होता है तो हम सभी मिलकर एक एक बूंद का भी सहयोग देते हैं तो सागर बन जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग इस म्यूजिकल जर्नी को एक सागर तक बनाने के लिए लेके चल रहे हैं तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और ये शुरुआत है यहाँ से फिर हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे और जो चीजें आज हम लोग टेक्निकली साउंड में नहीं लग रहा फिर हम चाहेंगे कि उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे हाँ जी Yes, रमेश जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ रियली थैंक यू सो मच आपने ये प्लेटफॉर्म हमें भी दिया एंड इसके थ्रू हम बच्चों को भी काफी सारा मतलब हम अपने आप से भी दे पाए कुछ भी एंड स्पेशली मैं आ, जी, ये जी, माध्यम जी, से मेरे लाइफ में जुड़े सभी लोग फर्स्ट से लेके लास्ट जितने भी अभी तक जितने भी जुड़े हैं मेरी म्यूजिक की जर्नी के लिए उसमें मेरे स्टूडेंट्स हो मेरे कलीग्स हो मेरे मैम प्रिंसिपल मैम हो या मेरे ट्रस्टीज मेरे मेरे फादर हस्बैंड लोगों को मैं इस माध्यम से थैंक यू बोल सकता ये आ, मुझे रियली मैं एक्साइटेड थी।, थी ये चीज के लिए कि रमेश भाई ने मुझे ये चांस दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जी जी चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही वक्त और इजाज़त नहीं देता हमें वरना हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज इंफॉर्मेशन अगर लेते हैं तो वो आपको याद भी रह जाता है तो इसलिए अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे फिर से विनीता जी एंड वीरेंद्र सर एक नए रूप में हम सभी को मिलेंगे और कुछ कुछ म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत और हम लोग कैसे उसको अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं कैसे प्रोफेशनली हम लोग एनहस हो सकते हैं म्यूजिक जर्नी के साथ इस विषय को लेकर भी हम लोग बातें करेंगे इसके ऊपर हम काम भी करेंगे तो इसी के साथ फिर से एक बार आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामना बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्र धनुषी से उसको सजाए